न न निर्गुण प्रत्याभ्यास अवशा निर्गुण ब्रह्म प्राप्ति रिवा भय न मुक्ति निर्गुण प्रत्यय का अभ्यास करेंगे हम ब्रह्म तो निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति होगी मुक्ति तो नहीं होगी इत्या संख्य ब्रह्म प्राप्ति मुक्ति शब्द मात्र न भेदो निर्गुण ब्रह्म प्राप्ति और मुक्ति में कोई भेद नहीं है फिर शब्द ब्रह्म प्राप्ति और मुक्ति शब्द भिन्न भिन्न हो गया शब्द मेण भेद अर्थ से भेद नहींगुण नाम मात्रे गीयता हर्ष तो मोक्ष संवादि भ्रम वन अर्थतो तब ब्रह्म नित्य निर्गुण रूपम नाम मात्र निगता केवल नाम से केवल नित्य निर्गुण रूप ब्रह्म ही है अर्थतो तो मोक्ष जो निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करता है निर्गुण ब्रह्म मोक्ष ही है संवादि ब्रमवत मत जैसे संवादी भ्रम भ्रम है आगे फल काल में प्रमाण हो जाती है वस्तु प्राप्त होता है ठीक इस प्रकार निर्गुण नित्य निर्गुण रूप ब्रह्म नाम मात्र से कहा जाता है वो अर्थ से मुख्य है तद ब्रह्म नित्यमिति मित्र नाम मात्र उच्चताम ब्रह्म नित्य है निर्गुण है जो कहा गया उसको प्राप्त करेगा तब नाम मात्रन कहो अर्थत ये सो मुख्य है ये तो मुक्ति रिच्त अभिधान मुक्ति क्या है अपने स्वरूप में अवस्था में ही मुक्ति है और कुछ नहीं नि ब्रह्म से रहना यही मुक्ति है ब्रह्म प्राप्त करना ब्रह्म रूप से रहना मुक्ति एक ही है तत्व दृष्टान्त कर देते हैं। संवादि भ्रम यथा संवादि भ्रम नाम मात्र उचित है केवल भ्रम कहते ही वस्तुतः संवादि भ्रम आगे वस्तु तत्व का प्रापक होने से वस्तुतः तत्व ज्ञान है तदवत तर्त्� तत्व तो है इसी प्रकार निर्गुण नित्य ब्रह्म नाम मात्र से अलका है मोक्ष ही है वैशा, उपासना कर्तृत है वस्तुतंत्र है कर्तृत वस्तुतंत्र भवेश ज्ञान कर्तृतंत्र उपासन निर्गुणोपासना है क्रिया है कर्तंत्र है उससे कैसे मोक्ष मिलेगा शंका करते नगुणोपासन से मानस क्रिया रूप से ये तो मानस क्रिया है क्रिया साध्य मोक्ष होगा तो मोक्ष अनित तो हो जाएगा निर्गुणोपासन से मानसिक क्रिया रूप से मुक्ति साधन अभिधान विरुद्धम तो मानसिक क्रिया रूप निर्गुणोपासन मुक्ति का साधन उससे मुक्ति साधन तो कथन करना विरुद्धम ऐसा शंका कर्णी का आशंक तजन्य तो ज्ञान से मुख्य साधन तो विधान न्या निर्गुणोपासन मुख्य का साधन कहा गया वस्तुतः तो ज्ञान के द्वारा निर्गुणोपासना जन्य ज्ञान ही मुख्य साधन नहीं की ज्ञान के बिना केवल उपासना से मुख्य होगा ऐसा नहीं निर्गुणोपासना जन ज्ञान ही मुख्य साधन का संक्रमण से कोई विरोध नहीं क्यूँकी ज्ञान ही तो मुख्य साधन सर्वेदिंत निश्चित है तत्साथ्य जायते धीर मूला विद्यानि विद्या मूला विद्यानि विद्या अभी तारक ब्रह्म बुद्धिवत्या तत्साम्याग मूला विद्या जायते निर्गुणपासन सामर्थ्य से मूला विद्या की निवृतिक ब्रह्म बुद्धि जायते ब्रह्म ज्ञान होता है उपासना करने पर निर्गुणोपासन मूला विद्या का निवर्तक है ब्रह्म ज्ञान मूलाविद्या निवर्तिका भी ब्रह्म बुद्धि जायते ब्रह्म ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति होने से मुक्ति है अभिमुक्त उपासन है न तारक ब्रह्म बुद्धि अभिमुक्त उपासना करने से सगुण ब्रह्म उपासना करने से तो अंत में सगुण ब्रह्म उसको तारक ब्रह्म उपदेश करेंगे तारक उपदेश करेंगे तो तारक अ्ञान निवर्तक ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति होती है जैसे ब्रह्म बुद्धि मुख्य का साधन है सगुण उपासना करने पर भी अंत में जो गुण ब्रह्म के उपदेश से अब शुद्ध ब्रह्म ज्ञान हो जाए ब्रह्म लोक में जाकर के शुद्ध ब्रह्म ज्ञान होता है तो मुख्य हो जाता है जिस प्रकार अभिमुक्त उपासन से तारक ब्रह्म बुद्धि होती है ठीक इसी प्रकार निर्गुण उपासन सामर्थ्या मूला विद्या की निवृति ब्रह्म विद्या होती है ब्रह्म विद्या से मुक्ति तब तक दृष्टान्त अभिमुक्त उपासन यथा अभिमुक्त सगुण ब्रह्म उपासन सामर्थ्या सगुण ब्रह्म की उपासना से तारक ब्रह्म विद्या होती जाए थी होती है इसी प्रकार एवं निर्गुण उपासना आज निर्गुण ब्रह्म ज्ञानम में निर्गुण ब्रह्म ज्ञान होने से मुख्य होता है नगुणोपासन से मोक्ष फलम किम प्रमाण निर्गुणोपासना का फल मुख्य हे इसमें क्या प्रमाण है इस श्याम से उत्तर देते हैं सो कामो निष्काम ह्य शरी निरीद्रिय अभयं मुक्त स्व निष्काम अशरीर निरीद्रिय अभय उत्तरताप निश्चय उत्तरतापने उपनिषदे उपनिषद फल का निर्गुण उपासन का फल अकाम हो जाता है निष्काम हो जाता है असर हो जाता है निरिंद्रहित तो हो जाता है अभय पद प्राप्त करता है तो ये मुक्ति कही गई मुक्त फलम का मुक्तत्व फल मुक्ति रूप फल कहा गया है देखिये काम निष्काम आत्म काम आत्म कामो ना क्राम अत्रीयते ब्रह्म वसन ब्रह्म असढ़ो नरिंद्रो प्राणो ह्यमान सच्चिदानंदमात्रेद चिन्म ह्य ओंकार चिन्मयदमृतम भयमेत ब्रह्म यं भेद्य सिंहोत्तापने उपनिषदे पुरा दे, दे स अकामो जाता है उपासन से रही जो, रही जो, रही तो हो जाता है क्योंकि निष्काम काम निर्गत होगी तो निष्काम होने से काम होता है निष्काम क्यों होता <tsk> है क्योंकि आपका काम सब तो प्राप्त हो गया तो निष्काम कोई बाकी है तो काम ना रहेगी सो काम प्राप्त होकर काम्य वस्तु प्राप्त हो गया तो अगर निष्काम निष्काम होने से काम हो गया और आपका काम कैसे होता है आत्मा काम आत्मा सत्य कुछ नहीं आत्मा ही प्राप्त हो गया आत्मा काम हो गया तो काम आत्म काम से ही आपका होते है आत्मा से अत्युत की इच्छा करेंगे तो आपका काम का भी नहीं होता है कुछ प्राप्त करने पर और कुछ बाकी रह जाए फिर प्राप्त करें तो और कुछ बाकी है जो आत्मा काम हो आत्मा चतृत्त कुछ नहीं आत्मा ही चाहिए तो आत्मा काम होने से आत्मा चतृत्त क्या क्या है और कुछ है नहीं आत्मा काम होने से ही आपका काम है काम होने से निष्काम होगा निष्काम होने से अकाम हो जाएगा जो आत्मा हो गया न तब से प्राणाक्रामंती उसके प्राण के उत्क्रमण नहीं होता है प्राण का उत्क्रमण ज्ञान का नहीं होता अत्रवलियंत यही लेन हो जाते हैं प्राण ब्रह्म वसन ब्रह्मा पहले ही ब्रह्म स्वरूप होकर के ज्ञान होने से अज्ञान निवृत्त हो गया और प्राथम से ब्रह्म को प्राप्त करता है घटाकाश वो तो घटाकाश ब्रह्म महाकाश भिन्न है ही नहीं केवल घट बुद्धि से घट आकाश कहते हैं घट नष्ट हो गया तो घट आकाश महाकाश हो गया और घट आकाश को कहीं जाना नहीं पड़ता कुछ ब्रह्म ही हो, प्राप्त करता है अशर अशर हो जाता है ज्ञान निरिंद्रद्रिय रहित अप्राण प्राण रहित मन रहित सचिद आनंद मात्र सचिद आनंद स्वरूप ब्रह्म मात्र होता है सस्वराट भवती सस्मिन राजती स्वराट अपने स्वरूप में चित है यह एवं वेद ऐसी जो साक्षात कर ज्ञान जिसको होता है चिन्मय चिद्रूपये अयकार चिन्मद चिन्मय ब्रह्मस्वरमेशर एव एक पर एक ही तबतदमृत मुख्य साधन अभ्य ब्रह्म पद्र अभय्रह्म ब्रह्म अभय पद येद साक्षात्कार करता है अभियामृत पद उपस्थास्थकता है तदूप हो जाता है यह रहस्य रहसी भगव एकांत में उपदेश करने योग्य उप ज्ञान ज्ञान है गुप्य है इत्यादि वाक्यों उनके द्वारा? तापनी नहीं, तापनी फलत्वेन निर्गु उपा, के द्वारा तापनी उपनिषदनिषद ही निर्गुणोपासन मोक्ष फल निर्गुणोपासन का फल मोक्ष ज्ञान के द्वारा ज्ञान के बिना मानेंगे तो सूचि विरुद्ध होगा ज्ञान के द्वारा मोक्ष हे अभी शंका करके उपासना से मुक्ति मानेंगे तोनाया मुक्ति से आ चेत नान्य पंथा विद्यते नुति विरुद्ध अन्य पंथा अयनाय न विद्यते ज्ञान को छोड़कर के अन्य कोई मार्ग मोक्ष के लिए है ही नहीं तो उपासना से मुक्ति कहेंगे तो श्रुति का विरोध होगा ऐसा संक्रमण से उत्तर देते है निर्गुणोपासन से जो मुक्ति कही गई और विद्या के द्वारा साक्षात नहीं विद्या व्यवधान है न मोक्ष प्रदत्तान विरुद्ध निर्गुणोपासन से विद्या होकर के मुख्य मोक्ष और निर्गुण उपासना के बीच में कोई व्यवधान है क्या व्यवधान है हाँ मोक्ष निर्गुणोपासन से विद्या होकर हो के मोक्ष होगा मोक्ष और निर्गुणोपासन के बीच में क्या रहा विद्या तो विद्या व्यवधान है ना विद्या के द्वारा व्यवधान होने से मोक्षप्रद जो निर्गुणोपासन मोक्षप्रद कहा गया व्यवधान है विद्या विद्या के द्वारा ब्रह्म ज्ञान के द्वारा साक्षात हुआ तो विद्या व्यवधान न कहने से विरोध नहीं जैसे निर्गुणोपासन विद्या के बिना ब्रह्म ज्ञान के बिना मोक्षप्रद कहेंगे तो सूची विरोध होगा अरुणुविना मुख्य दे तो नहीं सामर्थ्याद् उपासन सेम्या विद्युत्पत्तिर्भवत शास्त्रं पंथे शास्त्र ना सामर्थ्याद् उपासन से सामर्थ्यापत्ति भवे थे उपासन से सामर्थ्य पक्कू होने पर ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है ततः तो इसलिए नहीं विरुद्धते शास्त्र में नहीं विरुते ज्ञानोत्पत्ति होने से ज्ञान से मुख्य मिलेगा इसलिए जो शास्त्र नान्य पंथा विद्यत है नास्त्र का विरोध नहीं है क्योंकि ज्ञान होकर के मुख्य सूची विरोधा नहीं है और मरण ब्रह्म लोके बाद तत्व विज्ञान उच्च ऐसी पहला आया मृत्यु काल में ब्रह्म लोक में जाकर के, के तत्व ज्ञान से मुक्त होता है इसी अर्थ में श्रुति प्रमाण देते हैं निषकामोपाशना मुक्ति ब्रह्म लोक स काम सेश्नेमी ये उपासना तो ही समेता होतेषद ही निष्काम उपासनात मुक्ति उपासनाथ उपासना करते समय कोई कामना इच्छा रख करे करे तो काम फल प्राप्त हो जाएगा कामना के बिना उपासना करे तो मुक्ति कही गयी समेता समय कही गयी और सकाम से जो का, सकामना सहित अहंग्रह उपासना करता हम सिंह ब्रह्म तो ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है सकाम ब्रह्म लोक फल है उपासना का फल ब्रह्म लोक सब उपासना नहीं जो अहंग्रह उपासना है निर्गुण ब्रह्म उपासना कामना से करता है तो ब्रह्म लोक प्राप्त करेगा ये प्रश्नोपनिषद में सभ्य के प्रश्न में सम्यक रीत कहा गया है तो दो प्रकार है कोई कामना से करता है तो ब्रह्म लोक प्राप्त करेगा निष्काम करता है तो मुख्य प्राप्त करेगा उपासना किन्तु उपासना अहम अस्मि ब्रह्म निर्गुण उपासना का फल बताते है सगुण उपासना फल अलग अलग है तथा शो काम इत्यादि तापोन वाक्यों पूर्व में उदार अबे वे आया तो सो काम निष्काम तो मुक्ति कही गई और ब्रह्म लोग सकाम का फल ये प्रश्नों के देखा गया है इधानी सब्य प्रश्नोपनिषद्वाक्यम अर्थत पढ़ती श्य प्रश्न के उपनिषद्वाक्य से पढ़ते प्रश्नोपनषद मै य उपास्ते त्रिमात्र ब्रह्मलोके लोके स एक परम परी समते येण उपास्ते स ब्रह्मलोके नीयते श्री मात्र ओंकार अक्षर से अ उ, म तीन मात्रा है ऐसे ब्रह्म जो ओंकार से उपासना करता है ब्रह्म का सब ब्रह्म लोक नियत है ब्रह्म लोक प्राप्त करता है और ब्रह्म लोक जाकर के स जीव तीव घनाथ समि जीव है ब्रह्म समस्टि सूक्ष्म सार अभिमानी है हिरण्य ब्रह्म वो समस्ती जीव घन जीवों का घन हे समि जीव है उसे परम पुरुषम मे पर पुरुष पर का साक्षात्कार करता है उसे मुक्त हो जाएगा यह पुनरे तम अनेनेव अन परम पुरुष मात्र ओम ओम इस अक्षर से परपुरुष ब्रह्म का ध्यान करे उपासन करे स तेजसी सूर्य सम्पन्न है तेज रूप सूर्य में एक होकर के यथा पादो दर स्त्रो भी एवं हवेसा पापना भी निर्मुक्त हो उदरम पादयो किसका पे उदर पाद वाले है सर्प का सर्प का उदर ही पा दे सर्पकार उदर, तो उदर ही पादे उदर के दर पेट में चलता है उसको कहते पादोदर हो पाद उसका उदर, उदर ही पा दे त्वचा तो भी निर्मुचते सर्प त्वचा तो केंचुला छोड़ देता है इसी प्रकार जिस केंचुला छोड़ देता है इस प्रकार ह पापना भी इस प्रकार वो ओंकार ध्यान करने वाले परम पुरुष ध्यान करता है तो पाप से रही तो हो जाता है स सा शाम ब्रह्म लोकम तृतीय मात्रा ओंकार मकारात्मक तृतीय मात्रा से ब्रह्म नियते ब्रह्मलोक लोक जाता है स ये तस्मा जीव परम पुरुष मच्छते ब्रह्म जीव घन जीव रूप ब्रह्म लोक से परम पुरुष्रह्म है पूरी स्वयं सर्वत्र व्यापक है पूरी शयाद सर में सर्वत्र है पूर्ण होने से उसको साक्षात्कार कर लेता है साक्षात्कार करने पर मुक्त हो जाता है इतने सकाम से ब्रह्म लोक प्राप्ति श्रीयती काम उपास का फल ब्रह्मलोक प्राप्ति ये प्रश्न उपनिष्दी कहा गया ननु न सब्य प्रश्न सकाम से ब्रह्म लोक गतिवे मुक्ति तो नहीं कही गयी सैश् में सकाम की गप्ति ब्रह्म लोक प्राप्ति कही गई इत्यासंख्य तत्व तत्व साक्षात्कार से ब्रह्म लोक प्राप्ति करता है उसके पश्चात तो वहां तत्व साक्षात्कार भी होता है ये भी सूची ने कहा स ये तस्मा जीव घनाद परम पुरुष कहा इसलिए वहाँ साक्षात्कार करेगा तो मुख्य मिलेगा ब्रह्म लोकम ग उपासक ब्रह्म जाने पर उपासक ये तस्मा जीव घना जीव समिपा समि जीव हिरागर बसे परम का कुछ पुरुषम निरुपाधिक चैतन्य रूपे शुद्ध चैतन्य को साक्षात्कार परमात्मा ने भी इच्छते दर्शन साक्षात्कार कर लेता है साक्षात्कार करने से उक्त हो जाता है ज्ञान के द्वारा तो। किंचना नये बादरायण उभय था दुस्तुर का फल प्राप्तिर्भवती प्रतिपा तस्माद सका ब्रह्मलोक गतिविध्यु अप्रतीका लंबना नए तथि ब्रह्म सूत्र में विचार आया ब्रह्म लोक कौन प्राप्त करेंगे एक निर्गुण उपासना है अहमसीम ब्रह्म उपासना करते हैं और ब्रह्मलोक लोग प्राप्त करते हैं। जो प्रतीक उपासना करते हैं प्रतीक में ब्रह्म बुद्धि करके उसमें अहंग्रह उपासना नहीं होती है प्रतीक में शालग्राम्य में नर्मद तो तो शिला में मनो ब्रह्म उपासित हो आदित्य ब्रह्म इत्यादेश आकाश ब्रह्म ये प्रतीक उपासना में अहम ग्रह मैं हूँ ब्रह्म से उपासना नहीं होने से ब्रह्म लोग को प्राप्त नहीं करते हैं जब हम से उपासना करते हैं और ब्रह्म लोग को प्राप्त करते हैं तो प्रतीक प्रतिकम आलंबन ये प्रतीकालंबना न प्रतीकाबना अप्रति कालंबना ये अप्रति कालंबना ता जिनका आलम्बन प्रतीक नहीं है अहम सी ब्रह्म इसे उपासना निर्गुण उपासना करते हैं उनको नयति ब्रह्म को प्राप्त करते हैं ये ब्रह्म सूत्र बाघरानी का मत ब्रह्म सूत्र में कहा गया ओ, प्रतिक उपासना करने, करने वाले ब्रह्म प्राप्त नहीं करते हैं। इसलिए प्रतीक उपासना तो पहले करते हैं प्रतीक उपासना करके उसके व्यापक उपासना करते हैं उसके बाद निर्गुण उपासना करते हैं ये क्रम है इसी क्रम से करना होता है तो ब्रह्म लोक प्राप्त करते हैं जो अप्रतिक आलम्बन है उनको लेते हैं ब्रह्म लोक में उभय था अदोषा तत्प्रतुष्ट कामना के अनुसार कोई दोष नहीं ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, कोई प्रतिकाल का प्रतिकोपासन करते सगुणों को प्राप्त करते हैं, कोई सकाम होकर प्राप्त करते सगुण ब्रह्मों को प्राप्त करेंगे निष्काम हो तो मुख्य होगा दोनों में कोई उभय था अदोसाथ अवग्रह अदोसात तत्क्रतुष्ट जैसे कहते संकल्प निश्चय करते है इसे फल प्राप्त करते हैं है इत्यतर कामानुसार फल प्राप्ति प्रतिपादित अपने जिस कामना से फल उपासना करते हैं इसके अनुसार ही फल प्राप्ति होती है तस्मा जबकि सकाम से ब्रह्म लोग सकाम है तो प्राप्ति की इच्छा से निर्गुण ब्रह्म उपासना करेगा तो ब्रह्म लोक की प्राप्ति होगी और निष्काम है ब्रह्म अहम ग्रह उपासना करता है ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा नहीं तो ज्ञान के मुख्य प्राप्त करेगा अतीकाे तस्क्रो न्याय रूप ब्रह्म लोकफल तस्त सकामस्त वर्णित अप्रतिकाधिकरण ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म सूत्र में अप्रतिकलंबनाथरण यह चतुर्थ्या तृतीय पद में तत्क्या तत्कृ न्याय कहा जैसे संकल्प निश्चय करता है उसके अनुसार फल प्राप्त करता है जैसे कहा गया निष्काम हो तो मुख्य प्राप्त करेगा सकाम हो तो ब्रह्म प्राप्त करेगा ब्रह्म लोक फल तस्मा सकाम से वर्णित तस्माद किम फलम? ब्रह्म लो का फल हम का ही फल है इसे कहा गया है वो ब्रह्म सूत्र में विचार किया गया कि, तो। प्रश्नोपनिष्दाक्य तो को ले करके निष्काम हो पक्को हो जाए उपासना तो ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त करेगा मरण काल में पहले भी हो सकता है ज्ञान हो जाएगा मुक्त हो जाएगा और सकाम है ब्रह्मलोक लोग प्राप्ति की इच्छा तो ब्रह्मलोक लोगों की प्राप्ति करेगा अभी ब्रह्मलोक लोक प्राप्त करेगा तो फिर मुख्य कैसे होगा ज्ञान कब होगा संचना कर ही सकाम से तत्व ज्ञान कुट जाए फिर तत्व ज्ञान कहाँ से होता है फिर मुक्त कैसे होगा इसे आस उतर देते हैं पुनरावर्तते नायम निर्गुणोपास्ति साम्यामेक्षनर्तते नये कल्पना पुनरावर्तते नायम ताद ताद निर्गुणोपासमर्थ्यार्गुणोपासन करके को प्राप्त किया, वो सामर्थ्य से तत्र तत्व अवेक्षते तत्र ब्रह्मलोके अवेक्ष से साक्षात्कार साक्षात्ति तत्व का साक्षात्कार ब्रह्म में करता है अय कलते अयम न पुनरावर्त जो ब्रह्म लोक गया निर्गुणोपासन करके पुनः पुनरावृत्ति तो के नहीं होती इसे नहीं लेता है और होगा ब्रह्म के साथ मुक्त कब अंत होने पर मुक्त हो जाएगा ये छात्रों के बाकी उसमें प्रमाण इमानवम आवर्तम न स पुनरावर्तते न स पुनरावृत ये महानवम आवर्तमान के आवर्तमें आवृत नहीं होता इम कहने से वो ज्ञान जो लोग अन्य उपासना कर्म के द्वारा ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं पुनरावृति होती है निर्गुण उपासना करके ब्रह्मलोक को प्राप्त करेंगे वहां ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा मुक्त हो जाएंगे पुनरावृत्ति नहीं होती है ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ति प्रति संचरे पर सत्म प्रविशति परमपद प्रविशति परम पदम ब्रह्म के साथ संप्ते प्रति प्रलय समय होने पर ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्त प्रतिसंचरे पर प्रविशंति परम पदम पर कृत आत्मान आत्मा यही ही आत्म साक्षात्कार जिनको हो गया और तो ब्रह्म के साथ ही परम पदम प्रविशंति ब्रह्म को प्राप्त कर लेते ही। ये प्रवय काल में ब्रह्म के साथ मुक्त हो जाते हैं ब्रह्मणा सहते सर्वे प्रतिसंच प्रतिसंच प्रवय काल होने पर मुक्त हो जाते हैं ब्रह्म के साथ इत्यादि श्रुति स्मृति सद्भा स्मृति पुनः संसार प्राप्ति, जो तस्य पुनः संसार प्राप्ति नहीं हे किन्तु मुक्तिरवि मुक्ति पुनरावर्तना कल्पात ब्रह्मलोक आयु ब्रह्म ब्रह्मजी के आयु भी सौ वर्ष हे उनके वर्ष हमारे वर्ष में भेद है ब्रह्मा जी का एक दिन होता है हमारे एक हजार चतुर्युग होने पर ब्रह्मा जी का दिन है और एक हजार चतुर्जुग होते तो ब्रह्मा जी का रात्रि है चतुर्जुग सहस्राणी ब्रह्मणों दिनो मुच्छ चतुर्जुग कहते सत्य त्रेता द्वापर कली चार युग मिल जायेंगे तो एक चतुर्जुग है कलि के परम आयु सम कितने चार लक्ष बत्तीस हजार वर्ष कितने चार लक्ष बत्तीस हजार वर्ष कल युग का द्वापर का उसका दोगुना गुना है आठ लाख चौसठ हजार चार लख बत्तीस हजार का तीन गुना कर दो कितना होगा बारह हो गया खाली बारह लाख बारह लाख छियानबे हजार ये त्रेता हो जाएगा चार लाख बत्तीस हजार का चार गुना कर दो सत्रह लाख हो जाएगा कितने ये चार गुना हो गया सप्तमी को तीन गुना तेता दो गुना दो एक गुना कली चार तीन सात दो नौ एक दस हो गया चार लाख बत्तीस हजार का दस गुना कर दो चार लाख बत्तीस हजार का दस गुना करेंगे तो तेयस लाख बीस हजार होगा ये होता एक चतुर्जुग हुआ एक चतुर्जुग कितना हुआ तेय लाख बीस हजार ये हुआ ब्रह्मा जी का दिन इतने ही ब्रह्मा जी का रात्रि कितने हो जाएगा तिलिस लाख बीस हजारियालीसी तेारसी हो जाएगा छियासी लाख चालीस हजार वर्ष हमारा होने पर ब्रह्मा जी का एक दिन रात हुआ ऐसे प्रकार 30 दिन होगा तो ब्रह्मा जी एक मास होगा और 12 मास में एक वर्ष होगा फिर 100 वर्ष हो जाएगा तो ब्रह्मा जी की आयु भी समाप्त है ये ब्रह्मा जाएंगे दूसरे ब्रह्मा बनेगी तो जो ब्रह्म लोग जाते ब्रह्म के साथ वो तो मुक्त हो जाएंगे ये ब्रह्मां का आयु भी परिचन्न है नित्य नही, नहीं है ऐसे हमारे एक हजार चतुर्थु होने पर ब्रह्मा जी का दिन है दिन के समाप्ति में कल्पना एक कल्प समाप्त प्रलय होता है और दिन जब ब्रह्मा जी जगते हैं, तो सृष्टि होती है ये एक सृष्टि इस प्रकार है प्रतिदिन ब्रह्मा जी के प्रातः काल होती है और ब्रह्मा जी जब सुनने जाते प्रलय हो जाता है सृष्टि प्रलय से चलता है ऐसे होते होते ब्रह्मा जी के जब आयु समाप्त होती एक प्रलय अलग ही पूरा उसमें सब प्रलय हो जाएगी ब्रह्म लोगों के साथ पहले तो क्या है ब्रह्मलोक रहेगा अन्य सब का प्रलय हो जाएगा ब्रह्मा जी के रात होने पर ब्रह्मलोक लोग रहेगा नहीं ब्रह्म लोग रहेगा अन्य सब का नाश्ता हो जाएगा किन्ह्मा जी का सौ पूरा हो जाएगा तो ब्रह्म भी नहीं रहेगा फिर आगे दूसरा ब्रह्म बनेगे तो ब्रह्म को जो प्राप्त करते हैं वहाँ साक्षात्कार हो जाने से निर्गुणों का स्नान से जो ब्राह्मण होकर जाएंगे उनको साक्षात्कार होकर के मोक्ष हो जाता है पुनराव से नहीं तो बोला